जिज्ञासा आजकल देखा जाता है कि कहीं कहीं शिविर लगाकर लाउड स्पीकर के साथ मंत्र दीक्षा दी जाती है क्या यह शास्त्री है समाधान यदि कोई ऐसा करता है तो उसको शास्त्री नहीं कह सकते मंत्र शब्द मंत्री गुप्त परिभाषणें धातु से बनता है अर्थात जिसे गुप्त रूप से कहा जाए वही मंत्र है जब गुरु शिष्य को मंत्र देते समय उसका उच्चारण करता है तो वह केवल शिष्य को ही सुनाई देना चाहिए दूसरे को नहीं शिष्य को भी उसका उच्चारण से उच्च स्वर से उच्चारण करने का अधिकार नहीं है हम किस मंत्र का जप करते हैं यह किसी अन्य को पता नहीं लगना चाहिए मंत्र रहस्यात्मक वस्तु है गुप्त रखने पर ही यह साधक के लिए फलदायक होता है यदि कहीं लोग मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं और वहीं आपका भी गुरु मंत्र है तो उससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपका मंत्र आपके पास है कोई कितना भी उसका कीर्तन करे उससे आपका क्या संबंध है जिज्ञासा वाचिक उपांशु और मानस जप का भेद बताइए समाधान स्थाने स्वी हते वायऊ कृतवर्ण परिग्रह वैखरी व प्रयोग तृणाम प्राणवृत्ति निबंधना विजय मालिनी प्राण वायु के कंठ तालु आदि स्थानों में धक्का अभिघात मारने पर बोलने वाले के मुख से जो वर्ण निकलते हैं उसी का नाम वैखरी वाक उच्चारण उच्चारणकर्ता की प्राणवृत्ति इसके इसमें कारण होती है जो हम लोग व्यवहार में प्रायः बोलते हैं वही वैखरी वाक है शास्त्र में ऐसा भी कहा है वैखरी विश्व विग्रह ऐसा मानते हैं कि जैसे वाष्प घनीभूत होकर जल दिखाई देता है उसी प्रकार भाव और विचार का घनीभूत रूप ही शब्द है वक्ता के मुख से निकलकर कर श्रोता के कान तक शब्द तरंग बिखर जाती है अतः इसे वैखरी कहते हैं इसके द्वारा जो जप किया जाए वह वा वाचिक जप है वाचिक जप समीप में बैठे हुए अन्य व्यक्ति को भी सुनाई देता है उपगता अंशो यत्र स उपांशो हो जिस जप में बोला गया शब्द स्वयं को ही सुनाई देता है दूसरे को नहीं वह उपांशु जप है इसमें केवल ओठ या जिह ही हिलती है उपांशु जप में सूक्ष्मता के अनेक स्तर हैं अभ्यास करते करते यही मानस जप की भूमिका में पहुँच जाता है अंतरेण तो प्राणवृत्तिया अनुग्रह यवलमेव बुद्धौ समाविष्ट रूपो बुद्ध्युपादानों शब्दात्मा तद मानसम जहाँ प्राण प्रयास के बिना केवल बुद्धिवृत्ति रूपी शब्द का स्वरूप अंतकरण में रहता है वह मानस जप है जैसे मनोराज्य बिना प्राण प्रयास के होता है वैसे ही यह जप होता है जिस प्रकार मनोराज्य में मनोवृत्ति की ही धारा बहती है उसी प्रकार मंत्र भी मनोवृत्ति रूप होकर उसकी धारा बहेगी तब वह मानस जप होगा यहाँ प्राणवृत्ति का निरोध तो नहीं होता पर जप में इसकी कोई भूमिका भी नहीं रहती जिज्ञासा मंत्र चैतन्य का साधारण लक्षण क्या है इसका भान साधक को कैसे होता है इसका उपाय क्या है समाधान साधक को जिस प्रकार सर्दी गर्मी का भान होता है मन के विकल्प और विकार का भान होता है उसी प्रकार मंत्र चैतन्य का भान होता है मंत्र को हम भले ही चेतन कहें पर प्रारंभ में जब शब्द रूप से उसे गृहित करते हैं उस समय वह जड़ जैसा ही मालूम पड़ता है हमारी बुद्धि में उसका प्रभाव चेतन के समान नहीं पड़ता तन्मयता से जब करते करते पहले वह मंत्र चित्र रूप हो जाता है उसका स्वरूप चित्त से अलग नहीं रहता साधना में आगे बढ़ने पर मंत्र और देवता दोनों एक रूप ही हो जाते हैं मंत्र के स्मरण से ही हृदय में देवता का स्पष्ट भान होने लगता है क्योंकि मंत्र शब्द है तो देवता उसका अर्थ है। कुछ वर्ष पहले दक्षिण भारत में सोम सोमयाग हुआ था अमेरिका से कुछ लोग अनुसंधान के लिए वहां आए थे वे लोग आहुति के समय धूम की फोटो लेते थे पूर्णाहुति की फोटो खींचकर जब देखा गया तो धुएं में नटराज की मूर्ति स्पष्ट दिख रही थी यह एक विलक्षण विज्ञान है जिसे केवल बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता जब मंत्र देवता और चित्त से एकीभूत होकर आपके हृदय में प्रकट हो तभी समझो कि व व चैतन्य हो गया मंत्र की चेतनता को जागृत करने के लिए ही पुनश्चरण आदि उपाय है दूसरी बात गुरु के द्वारा जितनी अधिक चैतन्य शक्ति मंत्र में प्रविष्ट रहती है साधक का काम उतना ही जल्दी होता है साथ ही आप अपनी भाव शक्ति को जितनी प्रबलता से मंत्र में लगाकर शुद्ध जीवन जीते हुए शुद्ध उच्चारण पूर्वक मंत्र जब करेंगे उतने ही शीघ्र आपके मंत्र में चेतनता प्रकट होगी